अनोशो टॉक, गुरु प्रताप साध की संगति नंबर नाइन खाली जानो सत्य नाम गयो भूल झूठ जूठ मनमा महाप्रतापी राम जी ताको दियो बिसारी अब कर करती काो गयो सोबाजी ह ख गए हरी भजन बीनू तुरंत ही भयो अकार पाहुना आयो भाव सौ घर में नहीन घर में नाही अनाज भजन बिनु खाली जानू वेद पुराण पढ़े कहा जो अक्षर समुझान ही अक्षर समुझा नही रहा जैसे का तैसा पर मारथ से पीठ स्वार्थ सन्मुख हो बैसा शर मत को ज्ञान कर्म भ्रम में मन लाव छुई न गयो विज्ञान परमा पद को पहुंचावे भी खा देखे आपको ब्रह्म पहिए मही बेद पुराण पढ़े कहाँ जो अक्षर समुझा नाही ए मेरे शहर गुलाबों के वतन मेरे चमन लौट आया हूं मैं फिर मौत के वीरानों से फिर कोई शहर कोई नज्म पुकारे मुझको फिर मैं अफसाने बनाऊं तेरे अफसानों से अपनी तहरीक के धारों से अलग तुझसे भी दूर एक सब से भी मेरे ख्वाब संभाले न गए आँख खुलती ही रही रात के सन्नाटे में शिक वहाए दिल बेताब संभाले न गए कमरे की कब्र में कंबल का कफन ओढ़े हुए खुले दरवाजों से बाहर की तरफ तकता रहा मेरी आवाज भी जैसे मेरी आवाज न थी भरे बाजार में तनहा भी था हैरान भी था अपने किरदार के टुकड़ों को इकट्ठा करके लौट आया कि वहाँ रह के मिला क्या मुझको जख्मों के बारे में कुछ पूछ लो दीवाने से ए मेरे शहर की वीरान गुजरगा उठो मेरी यादों के प्यालों में भरो फिर कोई मैं ए मेरे ख्वाबों के बेनाम खुदाओ आओ मेरे सीने में कई जख्म अभी जिंदा हैं आओ ममता भरी गंगा की हवाओ आओ इस संसार में मनुष्य एक परदेसी है यहां हमारा घर नहीं यहां हम बेघर हैं हम कितने ही घर बना ले यहां घर बन सकता नहीं यहां घर के बनने की कोई संभावना ही नहीं यहां तो बनाए सारे घर आज नहीं कल उजड़ेंगे धोखा हम थोड़े दिन का खाने भला राहत थोड़ी देर को अपने मन को देले भला लेकिन आज नहीं कल डेरा उठाना पड़ेगा उठाना ही पड़ता है मौत से बचने का कोई उपाय नहीं और चूंकि मौत से बचने का कोई उपाय नहीं है अपने घर की याद समय रहते करो अपने असली घर की याद करो कहां से आते हो कौन हो इसे पहचानो इसे बिना पहचाने कोई भी व्यक्ति न तो शांति को न आनंद को न अमृत को उपलब्ध हुआ है ना हो सकता है इसे बिना पहचाने भीड़ में भी रहोगे और अकेले रहोगे भीड़ में भी कहा कौन सी मैत्री है? प्रेम के नाम पर भी सब प्रेम का धोखा है कमरे की कब्र में कंबल का कफन ओढ़े हुए खोले दरवाजों से बाहर की तरफ तकता रहा मेरी आवाज भी जैसे मेरी आवाज न थी भरे बाजार में तनहा भी था हैरान भी था बाजार तो भरा है शोरगुल बहुत है लोग ही लोग हैं चारों तरफ मगर कौन अपना है अपने तो हम अपने भी नहीं दूसरा तो खाक खाक खा, अपना होगा यह देह भी अपनी नहीं यह भी मिट्टी की और मिट्टी में गिर जाएगी और यह मन भी अपना नहीं यह भी बाहर से उधार मिला है और बाहरी बिखर जाएगा तितर बितर हो जाएगा जिसे हम अभी समझते हैं अपना होना वह भी अपना नहीं दूसरे तो क्या खाक अपने होंगे और इस जिंदगी में सिवाय टुकड़े टुकड़े होने के और क्या होता है जिसे कोई पटक दे दर्पण को भूमि पर और चकनाचूर हो जाए दर्पण ऐसी हमारी दशा है चकनाचूर हम हैं अपने किरदार के टुकड़ों को इकट्ठा करके लौट आया कि वहां रह के मिला क्या मुझको जख्मों के बारे में कुछ पूछ लो दीवाने से ए मेरे शहर की वीरान गुजर उठो एक न एक दिन अपने सारे टुकड़ों को संभाल के अपने सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके असली घर की तलाश करनी ही होगी अपने असली नगर की तलाश करनी ही होगी उस नगर को फिर तुम जो नाम देना चाहो दो कहो परमात्मा हो मोक्ष कहो निर्वाण कैवल्य जो तुम्हारी मर्जी वे भेद नामों के मगर एक बात पक्की कि यहां हम अपने घर में नहीं लाख इंतजाम कर लेते हैं बना लेते हैं मगर सब इंतजाम बिगड़ जाते कागज की नावें उस पार नहीं पहुंचा सकती और इस क्षण जीवन में बनाए गए सब उपाय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 उठनी चाहिए एक पुकार स्वर्ग की हवाओं के लिए उठनी चाहिए एक पुकार उद मद के लिए जो केवल धर्म के द्वारा ही संभव होती पुकारो उस अतिथि को अतिथि शब्द प्यारा है अतिथि शब्द सबसे पहले परमात्मा के लिए उपयोग किया गया है तुमने कहावत सुनी है अतिथि देवता है मैं तुमसे कहता हूं देवता अतिथि है अतिथि का अर्थ होता है जो बिना तिथि बताए आ जाए जो पहले से कोई खबर ना दे कि कब आता हूं कोई सूचना ना दे जो एक दिन अचानक द्वार पर खड़ा हो जाए मगर यू अचानक अगर वो द्वार पे खड़ा भी हो जाए और तुम्हारी आंखें बंद हो और तुम्हारे हृदय में प्रार्थना न उठी हो तो तुम चूक जाओगे तुम चूके हो बहुत बार उसने बहुत बार दस्तक दी है मगर तुमने सुनी नहीं तुम्हारे मन का शोरगोल इतना है तुम सुनो तो कैसे सुनो उसकी आवाज धीमी उसकी आवाज गुफ्तगु है वह चिल्लाता नहीं कानाफूसी करता है वह आक्रमक नहीं है होले होले आता है उसके पैरों की भी आवाज तुम्हारी सीढ़ियों पर सुनाई ना पड़ेगी उसकी दस्तक भी बड़ी माधुरी से भरी संगीतपूर्ण है अगर तुम शांत नहीं हो तो चूक जाओगे और तुम्हारा मन इतने उपद्रव इतनी अशांति इतने शोरगुल से भरा है कि चूकना निश्चित है और तुम मौजूद भी कहां हो अगर वो आए भी तो तुम्हें पाएगा कहां तुम जहां हो वहां तो तुम कभी हो ही नहीं परमात्मा तुम्हें खोजे भी तो कहां खोजे तुम तो भागे हुए हो तुम्हारा मन तो सतत गतिमान है चंचल है अभी यहां अभी वहां एक क्षण को भी तुम ठहरे हुए नहीं हो तुम ठहरो तो मिलन हो ठहरने का नाम ध्यान है उसकी तरफ आंख उठा लेने का नाम भजन है शांत प्रार्थना में झुक जाने का नाम तैयारी है कौन सा धरातल है धरूं कहां पांव सुस्ताऊं पल दो पल कहो कहा छाऊं द्रुत धारा दुविधा की एक नहीं घाट निश्चित है डूबूंगा चौड़ा है पाठ झंझा के बीच ठोर भवर बीच ठाऊं सुस्ताऊं पल दो पल कहो कहा छाऊं गर्दीली गलिया सब सड़कें पक्की देख रहा हूं सबकी आंखें सक्की हर शहर पर आया है बेगाना गांव सुस्ताऊं पल दोपल कहो कहाँ चाँ। यहाँ चाँ कहा छाऊं यहां छाऊ कहा बबूल के वृक्ष हैं यहां इनकी छाया नहीं बनती इनमें सिर्फ कांटे लगते यहां दो पल को भी छांव नहीं मिलती मगर तुम टाले जाते कल पर तुम बांधे जाते आशा आज नहीं हुआ कल होगा और कल कभी आया है कल कभी नहीं आया इस सत्य को पहचानो परखो इसे प्राणों में संभाल के रखो कल न कभी आया है न कभी आएगा जो आता है जो आया है जो आया हुआ है वह है आज कल कल्प तो मत टालो अगर तुम कल पर टालते रहे तो परमात्मा से कभी मिलना ना हो सकेगा परमात्मा आज है और तुम कल परमात्मा नगद है और तुम उधार मैंने सुना है मुला नसुद्दीन बहुत परेशान हो गया था उधार लेने वाले लोगों से उसने किसी फकीर से सलाह ली कि क्या करूं क्या ना करूं परिचित हैं इंकार भी नहीं कर सकता द्वार पर आ जाते हैं संकोच में देना ही पड़ता है इतना उधार दे चुका हूं कि दुकान डूबी डूबी हो जा रही है दिवला निकलने के करीब मुझे कुछ सहारा दो कुछ साथ दो उस फकीर ने कहा यह भी कोई कठिन बात है दरवाजे पर तख्ती लगा दो आज नगद कल उधार मुल्ला नसुद्दीन ने वो मैं समझा तख्ती लगा दूंगा मगर कल वो उधार मांगेंगे फिर मैं क्या करूंगा फकीर ने कहा तू फिक्र छोड़ कल कभी आया है और तब से मुल्ला नसुद्दीन ने तख्ती लगा दी द्वार पर आज नगद कल उधार लोग आते हैं तख्ती पढ़ते हैं तो वो कहते हैं फिर मुल्ला कल आएंगे मुल्ला कहता जरूर आना मगर कल जब आते हैं तब भी तख्ती वही है आज नगत कल उधार कल तो होता ही नहीं और हम कल की ही आशा लगाए बैठे कल की आशा का नाम संसार है और आज जीने का नाम मोक्ष कल का विस्तार वासना है और आज ठहर जाना प्रार्थना कौन सा धरातल है धरूं कहां पांव अगर कल में तुम पांव रखना चाहते हो तो न रख पाओगे कल तो है ही नहीं वहां कहां पांव रखोगे सुस्ताऊं पल दो पल कहो कहां छाओ अगर कल में सुस्ताना चाहते हो तो कभी सुस्ता ना पाओगे कल तो दौड़ाएगा दौड़ाएगा दौड़ाएगा दौड़ाता रहेगा जब तक मौत ही ना आ जाए दौड़ाएगा तब तक जब तक कब्र में गिर ना जाओ जो कल से बंधा है उसके जीवन में सुस्ताने की संभावना नहीं द्रुत धारा दुविधा की एक नहीं घाट और तुम्हारे मन में दुविधाएं ही दुविधाएं यह करूं वह करूं ऐसा करूं वैसा करूं क्या करूं क्या ना करूं तुम्हारा मन दुविधाओं का एक जाल है जैसे मछली फंस गई हो मछुए के जाल में ऐसे तुम दुविधा के जाल में फंसे हो तुम्हारे भीतर कुछ भी थिर नहीं तुम्हारे भीतर कुछ भी एकाग्र नहीं तुम्हारे भीतर कुछ भी समग्र नहीं अगर एक चीज भी तुम्हारे भीतर समग्र हो जाए एकाग्र हो जाए तो वहीं से द्वार मिल जाए परमात्मा में द्रुत धारा दुविधा की एक नहीं घाट यह जो दुविधा की धारा है इसका घाट होता ही नहीं इसका घाट हो ही नहीं सकता निश्चित है डूबूंगा चौड़ा है पाठ जरा गौर तो करो कितने तुमसे पहले डूब गए कितने आज डूब रहे हैं और तुम पार कर पाओगे बड़े बड़े पार नहीं कर पाए तुम पार कर पाओगे मगर आदमी का अहंकार ऐसा है कि हर अहंकार सोचता है मैं अपवाद हूं और लोग ना कर पाए होंगे पार मैं तो पार कर लूंगा वे कुशल ना होंगे प्रवीण ना होंगे तैरना ना आता होगा उनकी नाव कमजोर होगी उनकी पतवार मजबूत ना होगी उनकी दिशा भ्रांत होगी उन्होंने गलत मुहूर्त में नाव छोड़ी होगी मैं तो मुहूर्त भी ठीक ज्योतिषियों से पूछ के चलूंगा नाव भी मजबूत बनाऊंगा पतवारे भी संभाल के चलाऊंगा सब होश रखूंगा यही वे भी सोचते थे जो तुमसे पहले डूब गए यही सभी सोचते और यही सोचने में सभी डूबते नहीं ये पाठ ही इतना चौड़ा है इसमें तुम अपने सहारे पार नहीं हो सकते परमात्मा पार कराए तो कराए जिसने परमात्मा को नाव बनाया वह तो पार हो जाता है और जिसने अपनी नाव खुद बनाने की कोशिश की अपने ही प्रयास से पार जाना चाहा वह निश्चित डूबता है निश्चित है डूबूगा चौड़ा है पाठ झंझा के बीच ठोर भवर बीच ठाव सुस्ताऊं पल दो पल कहो कहां छाऊं गर्दी ली गलियां सब सड़कें पक्की देख रहा हूं सबकी आंखें सक्की जरा लोगों की आंखों में झांकू कहीं तुम्हें तो आस्था के दिए जलते हुए दिखाई पड़ते आस्था वानों में भी नहीं तथा कथित आस्था वानों में भी नहीं मंदिरों में जाओ मस्जिदों में जाओ गुरुद्वारों में जाओ गिरजों में जाओ लोगों की आंख में झांकू आस्था का दिया जलता हुआ दिखाई पड़ता है श्रद्धा की सुगंध अनुभव होती नहीं ये वही के वही लोग हैं जिनको तुम बाजार में मिलते हो दुकान पे मिलते हो जुआ घरों में मिलते हो शराब घरों में मिलते हो ये वही के वही लोग हैं यही मंदिर भी आ जाते वस्त्र बदल लेते होंगे हा धो आते होंगे मगर वह सब तो ऊपर ऊपर भीतर के प्राण तो वही के वही मंदिर में भी इनका मन तो कहीं और है, मस्जिद में भी इनके प्राण तो कहीं और है, गिरजे में भी ये हैं कहां इनके प्राण तो कहीं और अटके जरा इनके भीतर झांको बैठे हैं गिरजे में होंगे बाजार में मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन मस्जिद नहीं जाता था एक फकीर गांव में आया था मुल्ला की पत्नी उससे बहुत प्रभावित थी वह आदमी भी गजब का था मुल्ला की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को अगर मस्जिद ले आओ तो कुछ समझू तो कोई चमत्कार राख निकाल दी कि घड़ी निकाल दी इन बातों में मुझे रस नहीं मेरे पति को किसी तरह प्रार्थना में लगा दो परमात्मा में लगा दो तो चमत्कार फकीर ने कहा कल सुबह आऊंगा जल्दी ही फकीर सुबह सुबह आया मुल्ला बगीचे में घूम रहा था पत्नी अपने पूजा गृह में भोर की पूजा कर रही थी भोर की नमाज पढ़ रही थी फकीर ने मुल्ला नसुद्दीन को कहा यह बात शोभा नहीं देती अब उम्र हो गई अब बाल भी पक गए अब परमात्मा को कब याद करोगे और तुम्हारी पत्नी देखो कहां है तुम्हारी पत्नी तो मुल्ला ने कहा सच पूछो तो पत्नी बाजार में सब्जी खरीद रही और जिस सब्जी वाली से सब्जी खरीद रही झगड़ा हो गया मारपीट की नौबत है एक दूसरे के बाल पकड़ लिए फकीरने का रुको रुको इतनी सुबह कहां दुकान खुली होंगी कहां सब्जी वाला होगा इतनी ही बात सुनी पत्नी ने जो पूजा गृह में बैठी थी वो निकल के बाहर आ गई उसने कहा हद दोगी झूठ की भी मैं पूजा कर रही हूं तुम झूठ बोलते हो ये तो मुझे मालूम था न सुुद्दीन मगर ऐसी झूठ बोलोगे इसकी कल्पना मैंने भी ना की थी मुल्ला न सुद्दीन ने कहा तू सच सच बता पूजा तो तू कर रही थी लेकिन मैं जो कह रहा हूं क्या सच में गलत है पत्नी चौंकी याद आया बात तो सच थी फकीर के सामने झूठ भी नहीं बोल सकती थी फकीर ने पूछा कि तू बोल तो उसकी पत्नी ने कहा कि हां बात तो सच है बैठी तो पूजा करनी थी मगर आज सब्जी खरीदने जाना है क्योंकि आप आने वाले हैं अच्छा भोजन बनाना है तो वही ख्याल मन में गूंज रहा था तो विचार में मैं बाजार चली गई थी सब्जी खरीद रही थी और सब्जी वाली दुगने दाम मांग रही थी बात बिगड़ गई झंझट हो गई उसने मेरे बाल पकड़ लिए मैंने उसके बाल पकड़ लिए तभी इस मेरे पति ने आपको कहा मुल्ला नसुद्दीन ने कहा प्रार्थना ग्रह में बैठने से क्या होगा मन को बिठाना बड़ा कठिन है पूजा भी करते हैं लोग हवन यज्ञ विधि विधान मन नहीं बैठता मन भागा ही भागा है द्रुत धारा दुभिता की एक नहीं घाट देख रहा हूं सबकी आंखें सक्की और यहां श्रद्धावान भी बस झूठे श्रद्धा भी ऊपर ऊपर थोपी हुई ओढ़ी हुई जरा भीतर कुरे दो जरा झांको जरा पर्दा उठाओ और फूलों के पीछे मवाद मिलेगी अच्छी अच्छी बातों के पीछे गंदे गंदे इरादे मिलेंगे शुभाकांक्षाओं से पटा पड़ा है नरक का मार्ग ऐसी कहावत ठीक ही है कहावत आकांक्षाएं अगर शब्दों में पूछो तो बड़ी शुभ है मगर अगर प्राणों में झांको तो बड़ी अशुभ है फूलों की चर्चा है कांटों की खेती है अमृत के गीत है विष भरा है प्राणों के घट में हर शहर पर आया है बेगाना गांव सुस्ताऊं पल दो पल कहो कहा छाऊ यहां कोई अपना घर नहीं अपना कोई गांव नहीं यहां कोई छाव की संभावना नहीं दो पल के लिए भी विश्राम कहा है विश्राम तो सिर्फ राम में राम ही विश्राम है गुरु प्रताप साध की संगति वह विश्राम मिल सकता है किसी गुरु के सानिध्य में दीवानों मस्तों की संगति में प्रार्थनापूर्ण लोग जहां इकट्ठे हों, वैसी मधुशाला में उठो बैठो जहां किसी जीवन में श्रद्धा का आस्था का दिया जला हो अपने बुझे दीयों को उस दिए के करीब ले आओ जले दीयों के करीब आके बुझे दिए जल जाते ज्योति से ज्योति जले भिखा के सूत्र पाहुन आओ भावसों घर में नहीं अनाज घर में नहीं अनाज भजन बिनु खाली जानो पाहुन आओ भाव सो परमात्मा आया है अतिथि होकर आया है पाहुना होकर आया है द्वार पर खड़ा है जैसे सुबह सुबह सूर्य निकले और उसकी किरणें द्वार पर खड़ी हूं और तुम्हारा द्वार बंद हो तो किरणें जबरदस्ती भीतर प्रवेश नहीं करेंगी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 तुम्हारी जिंदगी में कब मोरना छा कब तितलियां उड़ी, कब सुबास उठी कब प्रकाश झरा नहीं भजन के बिना तुम बिल्कुल खाली हो बिल्कुल रिक्त हो भजन बिन खाली जानो सत्य नाम गयो भूल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 फकीर भी खिलखिला के हंसा और इतने जोर से हंसा कि कक्षा में धीमी धीमी जो हंसी चल रही थी वो एक झटके में बंद हो गई और फकीर ने फिर शालीनता से कहा ये इस्क मोहब्बत की तासीर कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लेला नजर आता है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 लेकिन जब तक मैं पूरा ना हो जाऊं जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कह दूं तब तक मैं रुक नहीं सकता तो 40 मिनट में घंटा तो बच जाएगा लेकिन 40 मिनट में मैं अपनी बात कैसे पूरी कहू कहूं जब पूरी होगी बात तब होगी कौन बैठे तीन चार घंटा मैं बैठ सकता था मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरा भी एक नियम है बोले तुम्हारा क्या नियम मेरा नियम यह कि मैं आंख बंद करके सुनता हूं और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि बीच में मुझे कोई बाधा डाले आप बोले जितने बोलना है उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई अड़चन नहीं तो मैं उनकी कक्षा में सोता था वो बोलें जितना बोलना उन्होंने मुझे ये भी कह दिया था अगर तुम्हें बीच में कभी बाहर जाना हो तो तुम जा सकते हो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 तो मैं दो बजे रात तक इतने जोर जोर से पढ़ता है कि वो सो ना पाते तो दूसरे दिन सुबह मुझसे बोलेगी देखो मैं अपनी आदत छोडूं तुम अपनी आदत छोड़ो फिर चल सकता है क्योंकि इस घर में अगर हम दो में से एक भी जागा रहा तो दूसरा सो नहीं सकता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 उसकी भाषा और हो जाती उसका गणित और हो जाता वो तुमसे विपरीत दिशा में चलने लगता तुम भागे जा रहे हो छायाओं के पीछे वो पीठ कर लेता है मगर जागे हुए का साथ करोगे तो ही जाग सकते हो सत्यनाम गयो भूल जिनको याद आ गया हो सत्यनाम जो पुनः छोटे बच्चों की भांति हो गए हैं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 महाप्रतापी राम जी ताको दियो बिसारी अबकर कर छाती काहनो गए सुबाजीहारी परमात्मा को तो भूल गए हो जिसके साथ जुड़ के तुम महाशक्तिवान हो जाओ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 लेकिन किसी दिन अगर कोई झूठा सूरज निकले तो पहले विज्ञापन करेगा डूडी पिटवाएगा शोरगुल मचवाएगा तो ही शायद कोई भूला का पक्षी गाए कोई भूला भट्ट का फूल खिल जाए कोई भूला का आदमी जग जाए नकली विज्ञापन पर जीता है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 और परमात्मा के ओंठों पर अपनी बांसुरी को छोड़ देते हो तब ऐसे बोल पैदा होते जिनमें माधुरी है जिनमें रस है जिनमें अमृत है ऐसे ही उपनिषिद जन्मे ऐसे ही कुरान जन्मा ऐसे ही बाइबिल जन्मे ऐसे ही धम्मपद जन्मा ऐसे ही भीखा के ये सीधे साधे बोल जन्मे महाप्रतापी राम जी ताको दियो बिस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 इस विरोधाभास में ही सारी भक्ति का शास्त्र है जो हारता है राम से जुड़ता है हारे को हरी नाम, और जो हार के राम से जुड़ गया जीत गया ये प्रेम का गणित है यहां हार जीत बन जाती और यहां जीत हार हो जाती भीखा गए भजन बिनु तुरतई भयो अकाज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 मरते वक्त जिसके मन में जीने की प्रबल आकांक्षा है वो मरते ही तत्क्षण किसी गर्भ में प्रवेश कर जाता उसको कहा अकाज बुरा काम हो गया हानि हो गई भीखा गए हरिभिजन हरिभजन बिनू तुरते ही भयो अकाज तो भीखा कहते हैं सावधान किए देता हूं कि अगर भजन के बिना गए बहुत बार गए हो हर बार अकाज हुआ इस बार संभलो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 तो सुकाज हो जाएगा फिर नई देह नहीं होगी नया आवागमन नहीं होगा फिर तुम मुक्त आकाश के हिस्से हो जाओगे सारा आकाश तुम्हारा होगा फिर तुम छुद्र देह में ना बंधोगे तुम सीमा में आबद्ध ना होगा और वही दुख वही नरक, सीमा में असीम का आबद्ध होना नरक है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 बस फूलों की पखरियां बरस जाती देश से छुटकारा दुखपूर्ण नहीं होता सुखपूर्ण होता है महासुखपूर्ण होता है देह से मुक्ति ऐसी होती जैसे किसी ने पिंजड़ा खोल दिया और आकाश का पंक्षी उड़ चला वेद पुराण पढ़े कहा जो अक्षर समझा नहीं और तुम पढ़ते रहो वेद और पुराण और पढ़ते रहो कुरान और बाइबल कुछ भी ना होगा जो अक्षर समझा नहीं अगर तुमने अक्षर को राम को शाश्वत को सनातन को नित्य को नहीं जाना अगर तुम अक्षरों में ही उलझे रहे और अक्षर को न जाना शब्दों में ही उलझे रहे और निशब्द को न जाना तो तुम चूक जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी होगा नहीं तुम कूड़ा करकट इकट्ठा कर लोगे भीतर तुम वैसे के वैसे रहोगे सत्य ने अच्छी कहानी मेरे पास भेजी एक बहुत प्रसिद्ध सर्जन उन्हें जरूरत थी एक सहायक डॉक्टर की विज्ञापन दिया बड़े बड़े डिग्रियों वाले डॉक्टर्स उम्मीदवार थे पर उन्होंने एक सरदार को चुना सरदार अभी अभी लौटा था इंग्लैंड से बड़ी डिग्रियां लेकर लौटा था खूब पढ़ लिख के लौटा था बड़े प्रमाण पत्र लाया था से सब उसके सामने फीके थे और पहले ही दिन यह घटना घटी सर्जन ने एक बड़ा ऑपरेशन किया ऑपरेशन पूरा होने से पहले ही मरीज होश में आ गए सर्जन ने जल्दी से अपने सहायक सरदार को कहा कि दौड़कर क्लोरोफॉम की बोतल ले आओ सरदार जी दूसरे कमरे से बोतल लेकर खटखट जूते बजाते दौड़ते आ ही रहे थे कि चिकना फर्श और तभी घड़ी ने 12 के घंटे बजाए सो सरदार दी धड़ाम से फर्श पे गिरे बोतल गिरी बोतल टूट टुकड़े तु, टुकड़े हो गई सर्जन तो बहुत घबराया उसने कहा सरदार जी अब क्या होगा क्योंकि अस्पताल में यह आखिरी बोतल थी सरदार जी बोले सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैं अभी मरीज को बेहोश किए देता हूं यह कहकर सरदार जी ने अपना शर्ट उतारा और अपनी हथेली को कच्छ कांख पर मलकर मरीज को सुंघा दिया मरीज फौरन बेहोश हो गए सर्जन ने आश्चर्य से सरदार जी की तरफ देखा तो सरदार जी बोले आप बिल्कुल चिंतित ना हो अभी कच्चा बांकी इंग्लैंड भी हो आए बड़ी डिग्रियां भी ले आए मगर फिर सरदार आखिर सरदार ऊपर ऊपर सब हो गया मगर भीतर की पकड़ तो वही रहेगी ना भीतर आदमी नहीं बदलता ऐसे तुम वेद पढ़ो पुराण पढ़ो कंठस्थ कर लो तोते हो जाओ नहीं कुछ लाभ होगा वेद पुराण पढ़े कहा जो अच्छर समझाना ही अच्छर समझाना ही रहा जैसे का तैसा तुम नहीं समझोगे अगर राम को तो तुम वैसे के वैसे रहोगे तुम्हारा पांडित्य किसी काम का नहीं गंगा नहाओ काशी जाओ काबा जाओ कुछ काम नहीं पड़ने वाला है जब तक कि तुम्हारे भीतर उस पाहुने को तुम अंगीकार न कर पाओ जब तक तुम्हारे भीतर ऐसी तैयारी ना हो कि जब प्रभु आए तो तुम दोनों हाथ आलिंगन के लिए फैला सको उसे बाहों में भर लो कि जब प्रभु आए तो तुम उसके चरणों में सिर रख दो तो। और प्रभु प्रति क्षण आता है प्रतिपल आता है आता ही रहता है उसके अतिरिक्त आने को कोई और है भी नहीं हवा का झोंका आता है तो उसी ने दस्तक दी फूलों की गंध आई तो वही आया सूरज की किरण झांकी तो वही झांका पक्षी गाया तो वही गाया वृक्ष में फूल खिला तो वही खिला उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं जो जानते हैं उनके लिए परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और जो नहीं जानते उनको परमात्मा को छोड़ के और सब कुछ मगर उस एक के साधने से सब सध जाता है और सब साधे सब जाए तुम वेद कुरान पढ़ोगे चालबाज हो जाओगे होशियार हो जाओगे बेईमान हो जाओगे तुम्हारी बेईमानी पांडित्य का रूप ले लेगी तुम शब्दों और तर्कों में कुशल हो जाओगे तुम लफाज़ हो जाओगे तुम मीठे मीठे लच्छदार शब्दों के जाल बुनने लगोगे उसमें तुम दूसरों को फंसाओगे ही फंसाओगे खुद भी फंस जाओगे तुम नई नई तरकीबें निकाल लोगे लेकिन वे सारी तरकीबें तुम्हें संसार में ही उलझा रखेंगी एक कॉलेज में यह घटना घटी एक मोटी लड़की थी किसी लड़के ने उसे भैंस कह दिया इस बात ने काफी तूल पकड़ा और बात आखिर प्रिंसिपल तक जा पहुंची प्रिंसिपल ने उस लड़के को और उस लड़की को दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया प्रिंसिपल ने लड़के से कहा बेटे तुम्हें सर मानी चाहिए क्या महिलाओं से इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते लड़के ने कहा मगर सर क्या किसी मोटी लड़की को भैंस कहना गुनाह है प्रिंसिपल ने कहा गुनाह तो नहीं मगर यह बेढंगा है बेटे तुम इससे माफी मांगो लड़का तो महोदय क्या किसी भैंस को मैं बहन जी कह सकता हूं प्रिंसिपल ने कहा हां हां क्यों नहीं किसी भैंस को तुम बहन जी कहकर संबोधित करो इसमें कोई हर्जा नहीं लड़का उस मोटी लड़की की तरफ मुंह करके बोला माफ कर दीजिए बहन जी तुम होशियार हो जाओगे शब्दों में कुशल हो जाओगे तर्क जाल बिठाने लगोगे दिवादी हो जाओगे लेकिन इससे भजन पैदा नहीं होगा भक्ति पैदा नहीं होगी और जहां भजन नहीं भक्ति नहीं तुम वैसे के वैसे वेद पुराण पढ़े कहा जो अच्छर समझाना ही अच्छर समझाना ही रहा जैसे का तैसा परमारथ सो पीठ स्वार्थ सन्मुख होई वैसा परमात्मा की तरफ पीठ कर ली है तुमने और स्वार्थ के सामने मुंह किए बैठे हो स्वार्थ की पूजा कर रहे हो झूठे देवताओं की पूजा कर रहे हो शास्त्र मत को ज्ञान कर्म ब्रह्म भ्रम् मनलावे और तुम्हारा सारा शास्त्रों का ज्ञान क्या है उधार बासा दूसरों का अपने अनुभव के बिना कोई मुक्ति नहीं अपने अनुभव के बिना कोई सत्य नहीं मैं अपना सत्य तुमसे कहूंगा तुम तक पहुंचते पहुंचते असत्य हो जाए मेरा सत्य तुम्हारा सत्य हो ही नहीं सकता इस बात को बिल्कुल निर्णायक रूप से अपने हृदय में समझ आने दो आसान और सस्ता यही है कि हम दूसरों के सत्यों को अपना समझ लें क्योंकि न मेहनत न श्रम ना साधना हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए कुछ लगते ही नहीं पढ़ ली किताब अच्छी अच्छी बातें सीख ली अच्छी अच्छी बातें बोलने भी लगे मगर बस ऊंट पर ही रहेंगी ये अच्छी बात है। तुम्हारे हृदय की कालिक और कलमस इनसे धोया नहीं जाएगा ये स्नान ऊपर ऊपर रहा धूल झड़ जाएगी देह की मगर आत्मा की धूल का क्या होगा और तुम्हारी बुद्धि बड़ी पारंगत हो जाएगी हां तुम दूसरों पर प्रभाव बांध सकोगे लेकिन राम पर प्रभाव नहीं बंधेगा राम पर प्रभाव तुम्हारे ज्ञान का नहीं बंधता तुम्हारी निर्दोषता का बंधता है सरलता का बंधता है तुम्हारे पांडित्य का नहीं तुम्हारी विनम्रता का पांडित्य तो अहंकार का आभूषण है परमात्मा से संबंध बनता है जब तुम कह पाते हो समग्र हृदय से कि मैं अज्ञानी हूं कि मेरे जानने से भी क्या जाना जा सकेगा मेरी औकात क्या मेरी विसात क्या यह छोटी सी खोपड़ी है और यह विराट अस्तित्व है, जैसे कोई चम्मच से सागर को भर भर के खाली करना चाहे मैंने सुना है कि अरिस्तोतल यूनान का सबसे बड़ा दार्शनिक समुद्र के किनारे टहलने गया था और कोई एक नंगा फकीर एक बड़े अजीब काम में लगा था एक छोटी सी चम्मच से पानी भर के लाता था सागर का और रेत में उसने गड्ढा खोद रखा था उसमें पानी डाल के फिर भागा जाता फिर चम्मच भरता फिर गड्ढे में डालता फिर भागा जाता दोनों ही काम फिजूल थे क्योंकि सागर कब खाली होगा इसकी चम्मच से और जो रेत में डाल जाता था पानी जब तक लौट के आता रेत पी जाती न गड्ढा भरता न सागर खाली होता और देखता रहा फिर उससे न रहा गया ऐसे दूसरे के काम में व्यवधान डालना उसके शिष्टाचार के विपरीत था मगर यह बात जरा सीमा के बाहर हो रही थी न रहा गया उससे उसने कहा क्षमा करना मेरे भाई तुम्हारा उपक्रम देख के मुझे हैरानी होती तुम कर क्या रहे हो तुम्हारा इरादा क्या है उस नंगे फकीर ने कहा कि समुद्र को खाली करके इस गड्ढे में भरना है अरिश्तोतल हंसने लगा उसका मजाक तो नहीं कर रहे हो इतना बड़ा समुद्र इतनी छोटी चम्मच ये छोटा सा गड्ढा वो भी रेत में ये कैसे हो पाएगा और जिंदगी बहुत छोटी है अभी बीत जाएगी चार दिन की और वो फकीर हंसने लगा और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए ही ये उपक्रम कर रहा हूं ये तुम्हारी खोपड़ी कितनी बड़ी चम्मच से ज्यादा बड़ी और ये अस्तित्व कितना बड़ा है सागर से अनंत गुना बड़ा और तुम इस खोपड़ी से समझने चले हो अस्तित्व को किसका राज खोल लोगे किसका रहस्य जान लोगे ये कब हो पाएगा जिंदगी बहुत छोटी इसके पहले कि अरस्तोतल उससे पूछे कि भाई तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है वो फकीर तो चलता बना अरिस्तोतल उसके पीछे भी दौड़ा लेकिन वो तो भाग ही गया कहानी में साफ नहीं है कि ये फकीर कौन था लेकिन बहुत संभव है यह आदमी डायोजनीज रहा हो क्योंकि वही यूनान में नंगा रहता था अगर ना भी डायोजनीज रहा हो तो डायोजनीज की हैसियत का ही कोई दूसरा फकीर रहा होगा उसका कोई शिष्य रहा होगा उस दिन से अरिस्तोतल को कभी चैन न मिला उस दिन से यह बात उसे भूली ही नहीं सोचता था उस दिन के बाद भी विचारता था लेकिन जानता था कि यह चम्मच से सागर खाली करने का उपाय जो सफल नहीं हो सकता जिसकी असफल हो जाने की नियति सुनिश्चित है शास्त्र मत को ज्ञान स्वार्थ शास्त्र मत को ज्ञान कर्म ब्रह्म में मन लावे शास्त्र जानो मतों को जानो दर्शन को जानो बड़े बड़े विचार सीखो बड़े बड़े सिद्धांतों को स्मृति का अंग बना लो लेकिन इससे कुछ भेद नहीं पड़ेगा मन तो उलझा रहेगा काम में वासना में मन तो उलझा रहेगा संसार के भ्रम में सपनों में कोई भेद नहीं पड़ेगा एक बड़े फर्म का मैनेजर मरणासन अवस्था में पलंग पर पड़ा हुआ था फर्म का मालिक उसे अंतिम विदाई देने के लिए आया हुआ था मैनेजर बड़ा धार्मिक व्यक्ति था नियमित पूजा पाठ व्रत नियम उपवास तीर्थ यात्रा सत्यनारायण की कथा यज्ञ हवन जो भी संभव है सब करता था करवाता था उसकी प्रसिद्धि थी गांव में उसका असली नाम लोग भूल गए थे उसको लोग भगत जी के नाम से ही जानने लगे थे भगत जी मर रहे थे मालिक फर्म का आया हुआ था भगत जी ने दुखी स्वर में कहा मालिक मुझे माफ कर देना अब मृत्यु के क्षण में आपसे क्या छिपाऊं क्योंकि अब जब मर ही रहा हूं तो आपको बता देना उचित ही होगा कि मैंने आपकी फर्म से लाखों रुपए का घोटाला किया है और कंपनी मेरी ही वजह से घाटे में चल रही थी फर्म के मालिक ने कहा घबराओ मत भगत जी तुम तुम्ही थोड़ी व्रत नियम उपवास करते हो मैं भी करता हूं और तुम तुम्हें थोड़ी तीर्थ यात्रा करते हो मैं भी करता हूं और तुम ही थोड़ी सत्यनारायण की कथा करवाते हो मैं भी करवाता हूं ही थोड़ी भगत हो मैं भी भगत हूं भगत जी ने कहा मैं कुछ समझा नहीं तो उस माले ने कहा समझो अब मरते वक्त तुमसे भी क्या छिपाना निश्चिंत मरो भगत जी गबराओ मत ना ही किसी प्रकार का अपराध भाव अपने हृदय में लाओ क्योंकि तुम्हें जहर भी मैंने ही दिलवाया है सारा धर्म सारा क्रियाकांड पाखंड की तरह ही है जब तक कि राम हृदय में न बसे जब तक कि राम हृदय में न गूंजे और कैसे गूंजेगा राम हृदय में तुम हटो जगह खाली करो सिंहासन रिक्त करो पाहुन आओ भाव घर में नहीं अनाज घर में नहीं अनाज भजन बिन खाली जानू भरो इस हृदय को आनंद उत्सव से उसकी प्रार्थना से उतरेगा जरूर पाहुन पाहुना आएगा सदा आता रहा है आना निश्चित है तुम्हारी तैयारी चाहिए शास्त्र मत को ज्ञान कर्म ब्रह्म मन में लावे छूई न गयो विज्ञान परम पद को पहुंचावे व्यर्थ की बकवास में पड़े हो जिसको तुम ज्ञान कहते हो विज्ञान सीखो विज्ञान का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान जो ब्रह्म से मिला दे ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म से मिला दे छू न गये विज्ञान परम पद को पहुंचावे ज्ञान में ही उलझे रहोगे फिर विज्ञान कब छूओे और विज्ञान कहां सीखा जाता है ज्ञान तो किताबों से मिल जाता है विज्ञान गुरु प्रताप साध की संगति भीखा देखे आपु को ब्रह्म रूप ही माही जिस दिन तुम देख लोगे ब्रह्म को अपने ही हृदय में अपने ही भीतर धड़कता हुआ जीवंत तरंगित वेद पुराण पढ़े कहा जो अक्षर समझाना है उसके पहले पढ़ते रहो वेद पुराण कुछ अर्थ का नहीं जिस दिन अपने भीतर अक्षर को देखोगे उस दिन सब अक्षरों में जो लिखा है समझ आ जाएगा बिना पढ़े समझ आ जाएगा नहीं कुरान पढ़नी होगी और समझ आ जाएगा एक ईसाई मिशनरी जेन फकीर से मिलने गया, गया था जैन फकीर को प्रभावित करने ईसा के वचनों से उसने सुंदरतम वचन ईसा के चुने थे पर्वत पर जो प्रवचन है ईसा का जिसमें वो बार बार कहते हैं धन्य हैं वे जो विनम्र है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है धन्यभागी हैं वे जो इस जगत में अंतिम है क्योंकि प्रभु के राज्य में मेरे प्रभु के राज्य में वे ही प्रथम होंगे ऐसे ऐसे अद्भुत वचन जब वो फकीर पढ़ने लगा उसने पहला ही वचन पढ़ा कि धन्यभागी भागी हैं वे जो विनम्र हैं क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का है जेन फकीर ने कहा कि बस और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं जिसने भी यह कहा हो वह आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया उस फकीर ने कहा आगे तो सुनिए न फकीन का तुम्हारी मर्जी हो तो सुनाओ मगर बात पूरी हो गई जिसने भी यह कहा है किसने कहा है क्या लेना देना मगर जिसने भी कहा वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया उसने यह भी नहीं पूछा कि यह वचन किसका है हिंदू का मुसलमान का बौद्ध का जैन का ईसाई का किसका किस शास्त्र का है यह भी नहीं पूछा जिसने अपने भीतर अक्षर को देख लिया उसने सबके भीतर अक्षर को देख लिया उसे आ गई पहचान सारे उपनिषदों की उसे वेदों का वेद उपलब्ध हो गया वह स्वयं वेद हो गया भीखा देखे आपको ब्रह्मरूप ही माही वेद पुराण पढ़े का जो अक्षर समझा है अगर तुमने वेद पुराण पढ़ भी लिए और अक्षर को अपने भीतर नहीं जाना सब व्यर्थ है सब बिल्कुल व्यर्थ उड़ धाय नीड़ और वेहग ब्रंद फर फर कर चै चुक चुक के सुचारु रब से नभ थरथर कर घन घन संकुलित गगन जल का पुंज बना मानो नभ थाली में द्रग अंजन सघन सना अस्ताचल ओठ हुआ दिन मणि का रथ अपना जग को मोहित करने आया निसी का सपना नभ चारी नभ पथ से लौट चले अपने घर पंखों से फर्फर कर सांझ हुई सनिकेतन को ग्रह की सुधी आई अनिकेतन के ही में निशी की चिंता छाई दिन क्षण विचरण ही में बीत गए दुखदाई, अब यह वंध्या संध्या श्रांति समस्या लाई पाए निशिवास कहां थकित पथिक यह बेघर आया विश्राम पहर, जब पहन रविडूबा मरण तिमिर बढ़ाया जब कराल काल व्याल अंधकार चढ़ाया तब ही यो पूछ उठा यह क्या मृण में माया यह कैसा परिवर्तन यह कैसी तम छाया अब निसी आवास दान करे कौन करुणा कर कपता है ही थरथर निसी का विश्राम कहा पूछा जब यो मन ने कहा पूछा जब यो इस मृण में करने बोली तब अमर साध कैसे निसी के सपने एरे आवान किया तेरा चिरचेतन ने काले अवगंठन में छिप आए हैं प्रिवर मत डर रे अजर अमर आज सांझ तेरी यह नव प्रभात पूर्ण हुई तुझसे अनकेतन की चिंता सब चूर्ण हुई हुए आज द्वंद्व दूर आज दूर हुई दुई मरघट के नब से है आज अमीय फूहि चुई मृत्यु का कराल कंठ गाता है जीवन स्वर अब कैसा भय क्या डर मृत्यु अगर तुमने जीवन में प्रभु को स्मरण नहीं किया तो बहुत भयभीत करती और प्रभु को स्मरण किया मृत्यु का कराल गाता है जीवन स्वर तब तो मृत्यु में से अमृत का अनुभव होता है अब कैसा भय क्या डर आज सांझ तेरी यह नव प्रभात पूर्ण हुई तब तो सांझ सुबह हो गई अमावस पूर्णिमा हो गई जहर अमृत हो गया आज सांझ तेरी यह नव प्रभात पूर्ण हुई तुझसे अनिकेतन की चिंता सब चूर्ण हुई हुए आज द्वंद्व दूर आज दूर हुई दुई मरघट के नबसे है आज अमीर फूही चूही मरघट पर अमृत बरसता है जिन्होंने राम को स्मरण कर लिया है उनकी मृत्यु भी मृत्यु नहीं और जिन्होंने राम को स्मरण नहीं किया उनका जीवन भी जीवन नहीं गुरु प्रताप साधु की संगति खोजो गुरु खोजो साधुओं की संगति ताकि तुम्हारा जीवन तो जीवन हो ही सके तुम्हारी मृत्यु भी जीवन हो सके यह महा अवसर चूक ना जाए जागो आज इतना है